वेताल पच्चीसी दसवीं कहानी मदनपुर नगर में वीरवर नाम का एक राजा राजी किया करता था उसके राज्य में एक वैश्य था नाम था जिसका हिरण्यदत्त उसकी मदन सेना नाम की एक पुत्री थी एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई वहां सहयोग से सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आय वो मदनसीना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वो सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वो फिर बाग में गया। मदनसीना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूँगा। मदनसीना ने जवाब दिया, आज से पांचवें दिन मेरी शादी होन अच्छी बात है मेरा व्याह हो जाने दो मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी वचन देकर मदन सेना डर गई उसका विवाह हो गया और जब अपने पति के पास हो गई तो उदास होकर बोली आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे आभेदान दें तो एक बात कहूँ पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर रोकना बेकार है, तो उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदनसेना अच्छे-अच्छे कपड़े और गहने पहनकर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला, उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदनसेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहते हो, तो ले लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। मदनसेना ने उस उसे देखकर वो बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा उसने उसे छोड़ दिया फिर वो चोर के पास गई चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वो उसे घर पर छोड़ गया इस प्रकार मदन सेना सब से बचकर अपन पति ने सारा हाल सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर वेताल बोला, हे hey, राजा, बताओ, पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी था? राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रोजान होने से त्याग देता है, धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे ये डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंडना दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता ना था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। इसलिए वो उन से ज़्यादा त्यागी था। राजा का जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। और राजा जब उसे लेकर चला, तो उसने ग्यारवीं कथा सुनाई। संग्या टंडन, प्रस्तुती, लिब्रा मीडिया ग्रॉप